भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक बीस निर्भय राह धर्मदास की हम सत्यम के व्यापारी रे भाई हम सत्याम के व्यापारी कोई कोई ला दे का पीतल कोई कोई लौंग सुपारी हम तो लादे नाम धनी को पूरण खेप हमारी पूंजी न टूटे नफा चौ गुना बनिज किया हम भारी हाट जगाती रोक न सकिए निर्भय हमारी हम सतनाम के व्यापारी मोती बूंद घटे में उपजे सुकिरत फ कोठारी नाम पदारथ लाद चला है धर्मद व्यापारी धर्मदा दी हम तो लादो नामधनी को पूरन खेप हमारी पूंजी ना टूटे नफा चौकना बनिच किया हम भारी धर्मदास कहते हैं बड़ा मजे का धंधा हम कर रहे हैं पूंजी ना टूटे कभी इसमें दिवाला निकलता ही नहीं क्योंकि लुटाने से धन बढ़ता है बाकी तो सब धन ऐसे हैं कि बचाओ बचाओ तो भी कहां बचते बचाते बचाते भी लूट ही जाते आखिर में हर आदमी खाली हाथ जाता है जिंदगी भर संभाला जिंदगी गवाई संभालने को और फिर सब यहीं पड़ा रह जाता है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जा रहा पूंजी ना टूटे नफा चौगना धर्मदास कहते हैं हमने बड़े मजे का धंधा किया है ऐसा धंधा कि इसमें पूंजी कभी टूटती ही नहीं मूल तो टूटता ही नहीं बढ़ता ही जाता है और नफा चौगना और ऐसा वैसा नफा नहीं कि दो चार परसेंट चारों दिशाओं से आता है तुम एक हाथ से फेंको उसके चारों हाथ से आता है इसलिए हम परमात्मा के चार हाथ बनाते चतुर्भुज उसका मतलब चारों दिशाओं से देता है जब वो देता है बस हम लेने को राजी हो तो ऐसा नहीं कि एक आध हाथ से देता चारों हाथ से देता है चार हाथ यानी चार दिशाएं सब ओर से आता है फिर आने में कंजूसी नहीं करता है तुम ही जाने में कंजूसी कर रहे हो इसलिए अड़चन हो रही है तुम हटो तुम जगह दो तुम स्थान बना दो उन स्थान बनाने की प्रक्रियाओं का नाम ध्यान भक्ति भजन कीर्तन वो प्रक्रियाएं हैं तुम्हारे भीतर स्थान बनाने की ताकि अगर वो चारों दिशाओं से आना चाहे तो तुम्हारे भीतर अवकाश भी तो चाहिए ना आकाश तो चाहिए उसको समाने को तुम ही कंजूस हो अपने को छोड़ने में एक बार तुम अपने को छोड़ दो तो उसकी तरफ से कंजूसी नहीं पूंजी ना टूटे नफा चौकना बनिज किया हम भारी धर्मदास कहते हैं पहले हम व्यर्थ के धंधे में लगे थे पूंजी भी टूट जाती थी कभी और लाभ भी होता था तो बस ऐसे ही दो चार परसेंट और चोरी चपाटी बहुत झूठ बेईमानी बहुत और फिर भी हर चीज छुद्र की छुद्र रहती थी कितना ही धन पा लो कहां कोई धनी हो पाता है दौड़ तो जारी रहती और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए इस और का अंत कहां है ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जहां यह और समाप्त हो जाए पूंजी न टूटे नफा चौगना बनिच किया हम भारी धर्मदास कहते हैं अब हम असली वणिक हुए अब हमने असली धंधा किया ये कबीर के साथ जो सांझेदारी हो गई अब हमने असली धंधा किया अब तक हम यूं ही व्यर्थ की बातों में पड़े रहे अब हमने ऐसा धंधा किया है जिसमें हार तो होती नहीं जीत ही जीत होती एक हार के लिए तुम राजी हो जाओ फिर जीत ही जीत ही। अहंकार की हार के लिए राजी हो जाओ फिर जीत ही जीत है। और अहंकार की जीत में उस उत्सुक रहो हार ही हार है यह गणित है दिल नजर बन जाएगा गम खुशी हो जाएगी आपके आते ही दुनिया दूसरी हो जाएगी पर तुम जाओ तो आपका आना हो लाखों में इंतखाफ के काफिल बना दिया जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया एक उसकी नजर पड़ जाए तो तुम्हारे भीतर सोना ही सोना हो जाता है सब मिट्टी सोना हो जाती इसलिए हमने परमात्मा को पारस पत्थर कहा और कहीं मत खोजना पारस पत्थर और कहीं नहीं होता बच्चों की कहानियों में मत उलझे रहना कि कहीं पारस पत्थर होता जो मिल जाएगा सोने को बनाने के काम आ जाएगा लोहे को छुओ सोना हो जाएगा पारस पत्थर तो परमात्मा का नाम है ये तो कहानियां बच्चों को समझाने के लिए लिखी गई हैं जिसको परमात्मा का पत्थर मिल गया उसके भीतर सब मिट्टी सोना हो जाती तब स्वभाव फिर आदमी और कुछ नहीं चाहता चाहे ही क्यों चाहा था उससे हजार गुना मिल गया जितना सोचा नहीं था उतना मिल गया जितने सपने नहीं देखे थे वे भी पूरे हो गए जो सपने देखे थे वो तो पूरे हुए ही जो नहीं देखे थे वे भी पूरे हुए मुझे तमाम आलम की आरजू क्यों हो बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी जब ये दिख जाता है तो बस फिर एक परमात्मा पर्याप्त थे लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना वहीं से यात्रा अटकती या शुरू होती मैं को तो गमाना पड़ेगा तभी यह बड़ा व्यापार कर पाओगे जहां पूंजी ना टूटे नफा चौकना बनिच किया हम भारी अनिस आशा नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का यह काम उनका है जो जिंदगी बर्बाद करते एक तरफ तो तुम्हें बर्बाद होना ही पड़ेगा इस तरफ से तो तुम्हें मिटना ही होगा जितनी देर करोगे उतनी ही तृप्ति में देरी हो जाएगी जल्दी करो थोरे दिन की जिंदगी मन चेत ग और उसके आए बिना कोई मोक्ष नहीं उसके आए बिना कोई वसंत नहीं और वह आता तुम्हारे जाने पर यह एक बात ही सारे सतपुरुषों ने निरंतर दोहराई फसल गुल आने तो दो फसल खिजा जाने तो दो खुद ब खुद खुल जाएंगी कड़ियां तेरी जंजीर की खुद ब खुद खुल जाएंगी कड़ियां मेरी जंजीर की एक ही वसंत है और वह तुम्हारा हट जाना और उसका आगमन और ध्यान रखना ये दोनों बातें एक साथ घट जाती तुम्हारा हटना और उसका आगमन इन दोनों के बीच समय का अंतराल नहीं होता इधर दिया जला उधर अंधेरा हटा इधर तुम गए उधर वह आया युग पथ जी न टूटे नफा चौगना बनिच किया हम भारी हाट जगाती रोक न सकी है निर्भय गैल हमारी और अब कोई कर उगाने वाला भी नहीं आता अब कोई चुंगी नाके पर भी नहीं रोकता और इसी जमीन के चुंगी नाके नहीं उस परलोक में भी अगर कोई चुंगी नाके होंगे तो वहां भी अब कोई रोकने वाला नहीं अब तुम मालिक हुए अब तुम तो मालिक के हुए हार्ड जगाती रोक न सकी है निर्भय गैल हमारी अब हमारे रास्ते सब अभय हो गए अब कोई डर नहीं बाहर के धन को पकड़ो डर बढ़ता जाता है अब ये थोड़ा समझना ये आदमी की विनम्बना थोड़ी समझना आदमी धन इसलिए कमाता है कि डर कम हो जाए जिंदगी में भय कम हो जाए पास होगा कुछ तो भय नहीं रहेगा बीमारी होगी तो उपचार हो सकेगा बुढ़ापा आएगा पास पैसा होगा तो कोई फिक्र करेगा सेवा करेगा पास पैसा होगा तो समाज भी चिंता लेता है रिश्तेदार भी आसपास इकट्ठे होते गरीब का कोई रिश्तेदार होता है सब रिश्तेदार अमीर के होते तुम अमीर हो जाओ तुम अचानक पाओगे लोग आने शुरू हो गए जिनकी शक में तुम्हें कभी नहीं देखी थी कोई कहता हम तुम्हारे चचेरे भाई हैं कोई कहता हम तुम्हारे मामेरे भाई हैं रिश्तेदार एकदम से पनप जाते जैसे वर्षा में एकदम घास हरी हो जाती तुम गरीब हो जाओ सब खो जाए जो अपने थे वो भी रास्ता काट जाते रास्ते पे मिल जाते तो दूसरी गली से निकल जाते जयराम जी करने में संकोच करते तो धन होगा तो मित्र होंगे परिजन होंगे धन होंगे तो जिनको तुम अपने कहते हो वो भी अपने होंगे नहीं तो वो भी अपने नहीं हो जाते गरीब बाप का बेटा भी अपना नहीं होता बाप के पास धन हो तो बेटा भी अपना होता है धन की वजह से अपना होता है इस जगत के सारे नाते रिश्ते बड़े अजीब हैं धन हो तो पत्नी अपनी होती धन ना हो तो पत्नी भी पराई हो जाती तो आदमी धन इकट्ठा करता है क्योंकि धन में सुरक्षा मालूम होती बैंक में बैलेंस होगा इंश्योरेंस होगा सुरक्षा होगी लेकिन परिणाम उल्टा करता है जितना धन होता है उतना भय बढ़ता है जितना धन होता है उतना यह डर लगता है कहीं छिन्न ना जाए जिनके पास है उन्हीं को तो छिनने का भी डर होता है इसलिए तो धनी रात में सो नहीं पाता सोने के लिए धन बाधा बन जाता है सोए कैसे कहीं चोर ना घुस जाएं, सोए कैसे दिन भर की चिंताएं पीछा नहीं छोड़ती सोए कैसे मन में तो हजार हजार विचार दौड़ते रहते यह धंधा किया वह धंधा किया यह उलझाओ वह उलझाओ सट्टा और न मालूम क्या क्या सोए कैसे अमीर आदमी की नींद खो जाती है जितना कोई देश अमीर होता जाता उतनी नींद कम होती जाती है में सर्वाधिक कम नींद किसी देश की अमीरी नापनी हो तो उस देश की नींद की मात्रा समझ लेनी चाहिए उसकी नींद की मात्रा से तय हो जाता है कि देश कितना अमीर है किसी आदमी की अमीरी नापनी हो तो यही पता लगा लेना चाहिए कि रात सोता है कि नहीं अगर सोता है तो अभी गरीब है अभी कुछ खास नहीं हुआ अभी सोने लायक चल रही है हालत अभी इतना नहीं है कि घबरा जाए और रात सो भी ना पाए तुमने सुना ना कहानियां कहती अमीर आदमी मर जाता है तो फिर सांप हो अपने गड़े हुए धन पे बैठ जाता मर के बैठता हो ना बैठता हो जिंदगी में बैठा रहता है सांप बन के रात भर दिन भर सबसे भयभीत हो जाता अमीर आदमी अपने बेटे को भी अपने पास नहीं बुलाता जाता अपनी पत्नी से भी फासला रखता है अपने खाते बही सबसे छिपाता है कितना उसके पास है किसी को कभी पता नहीं चलने देता यह तो भय कम न हुआ और बढ़ गए धर्मदास कहते हैं हार्ड जगाती रोक न सकी है निर्भय गैल हमारी वो बाहर का उपद्रव हमने जिस दिन से छोड़ा उस दिन से अभय हो गया अब ये एक ऐसा धन है जिसे कोई जुरा नहीं सकता ये एक ऐसा धन है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती और तो कोई क्या छीनेगा ये अमृत है अब सारा भय गया